फॉलो द ड्रिंकिंग गूड चल सप्तर्षी के पीछे लेखन बर्नार्डिन कॉनली चित्रांकन ईवॉन ब्यूकैनन भाषांतर पूर्वायाज्ञिक कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि जब सूरज उगे बटेर पहली चहके सप्तर्षी का पीछा तू करता चल रहा तेरी जोता वो बूढ़ा ले जाने आजादी की ओर गर सप्तर्षी का पीछा तू करता चल परंपरागत लोकगीत फॉलो द ड्रिंकिंग गुड यानी तारा मंडल पर आधारित ये कथा एक बालिका और उसके परिवार की उन चुनौतियों और अड़चनों का बयान करती है जिनका सामना उन्होंने सुदूर दक्षिण से अंडरग्राउंड रेल रोड के सहारे गुलामी से बच निकलने के दौरान किया गीत में शामिल प्राकृतिक संकेत चिन्हों को पहचानते और सप्तर्षी का पीछा करते करते ग्यारह वर्षीय मेरी उसका भाई और मां इस जोखिम भरे सफर को तय करते हैं और अब मुख्य कहानी झुटपुटा बस हुआ ही जाता था दिन भर में चुनी गई कपास का नाप तौल हो चुका था घिर रात में बेत के पेड़ के परे बटेर का गीत सुनाई दे रहा था बब बब विट बब बब विट कंठ से बरबस ही वो लोकगीत फूटने लगता है जिसमें सप्तर्षी का पीछा कर चलने की काठ की टांग वाले पेग जो कि आजादी हासिल करने उत्तर दिशा में भागने की बात पिरोई गई है पर गीत को खुलकर गाने की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकालते तुम सिर्फ मनी मन दोहराते हो सप्तर्षी का पीछा करता चल निकल भागने का वक्त आ चुका है मेरी प्रेंटाइस महज ग्यारह बरस की थी जब उसकी माँ ने भागने का फैसला किया मेरी उसकी माँ और भाई सैमुअल ग़ुलाम थे वे मोबाइल एलाबामा के पास डार्बी कपास खेत में रहते थे पहले बच्चों के पिता भी उनके साथ ही रहा करते थे पर जब मेरी छः साल की हुई उसके पापा को बेच दिया गया वे तीनों सप्ताह के छः दिन कपास चुनते थे काम मुश्किल और थकाऊ था मेरी की एक खासियत थी उसमें कहानियाँ जमा करने का हुनर था उसके कान इतने तेज थे कि हवा में तैरती धीमी सी फुसफुसाहट तक पकड़ लेते थे एक रात खाना खाने के बाद मेरी गुपचुप घोड़साल की ओर बढ़ी उसे शायद रात के कामों में हाथ बटाना चाहिए था पर उस रात उसका मन जिज्ञासा से भरा था इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि मालिक डर कुछ गुलामों को नीलाम करने भेजने वाला था घुप पंधेरे में घुड़साल एक विशाल भूल सा लग रहा था जब मेरी पहुंची तो वहां चुप्पी पसरी थी पर दूर कोने में खड़े सईसों की घुसपुस सुनाई देने में ज्यादा वक्त ना लगा मैंने मास्टर डार्बी को कहते सुना कि पांच गुलाम भेजे जाएंगे यह भी कि वो प्रेंटाइज छोकरा भी बेच दिया जाएगा मेरी का चेहरा गर्म लोहे सा तमतमा उठा पर वो वहीं डटी रही हो सकता है उसने गलत सुना हो वो दौड़कर उनसे पूछना चाहती थी पर वे शायद उसे दुत्कार देते आखिर वो एक छोटी सी लड़की तो थी उनकी आवाजें धीमी होती गईं और तब बिल्कुल चुप हो गई बाहर कोई बाढ़ के फाटक को धमाधम पीट रहा था उन्होंने बातचीत बंद क्यों कर दी मेरी देखने बड़ी कि इतना शोर कौन कर रहा है वो जंगली सा दिखने वाला शख्स था जो पूरे दम से हथौड़ा ठोक रहा था पर खास काम कर रहा हो ऐसा लगा नहीं मेरी कुछ दूर रुख उसे देखने लगी शख्स वो था जिसे लोग जर्नीमैन यानी कि घुमक्कड़ मजदूर कहते थे क्योंकि वो एक से दूसरी जगह सफर कर बढ़ाईगिरी और लोहारी के छुटपुट काम करता था उसके कपड़े मोटे झोटे थे सिर पर घुंघराले बालों का गुच्छा था और उसके दाहिने पैर की जगह काठ की टांग थी मेरी के दिमाग में सैमुअल की खबर कुलबुला रही थी इसके बावजूद वो कुछ देर तक उस शख्स को देखती रही शोर को अनसुना कर वह शख्स छोटा सा गीत गाता रहा जब सूरज उगे और बटेर पहली चहके सप्तर्शी का पीछा तू करता चल रहा तेरी जोता है वो बूढ़ा ले जाने आजादी की ओर गर सप्तर्षी का पीछा तू करता चल मेरी सईसों से और जानकारी लेने लौटी रही थी कि उसे मिस्टर डार्बी आते दिखे वो तेजी और चुपके से वहां से खिसक ली पर जाने से पहले उसने काठ की टांग वाले शख्स की ओर पलट देखा शायद देखने में ही कोई गलती रही हो पर मेरी को लगा मानो उस शख्स ने आंख मारी है मेरी अपने घर की ओर दौड़ी उसके पैर धूल उड़ा रहे थे और दिमाग सैमुअल की खबर से बोझिल था उससे भानी नहीं हुआ कि वो वही गीत गुनगुना रही है वो गीत को 20 एक बार गा चुकी होगी कि फटा मामा ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया मेरी प्राइंटिस ये गीत कहां से सीखा ममा की आंखें उसे अपलग घूर रही थी उनमें जो लॉस लग रही थी मेरी ने पहले कभी नहीं देखी थी गीत मामा, वो तो उस काठ की टांग वाले जर्नीमैन को गाते सुना था वही जो घोड़साल के पास काम कर रहा है क्या पापा ने किसी घुमंतू मजदूर के बारे में कुछ बताया था वो सच में बड़ा ही अजीब सा है वो बस गीत की इसी कड़ी को दोहराई जा रहा था उस रात मामा ममा और मेरी को बेथ के पेड़ के पास ले गई जहां कोई उन्हें सुन नहीं सकता था उसने दोनों को करीब खींचा और सप्तर्षी के गीत के बारे में बताया वहां ऊपर आसमान में उसोर देखो जहां बड़ा ड्रिंकिंग गोर्ड सप्तर्षी मंडल है ममा ने सप्तर्षी मंडल की ओर इशारा किया जिससे वे कभी बिग डिपर तो कभी ड्रिंकिंग गुर्ड कहते थे क्योंकि वो दिखने में ठीक एक हथेदार तुम्बी की तरह लगता था जिससे वे खेतों में खट्टे समय पानी पिया करते थे अब उसके कुछ ही ऊपर उस छोटे ड्रिंकिंग गोर्ड की ओर नजर घुमाओ जहां उसके हत्ते का सिरा है वहां एक चमचमाता सितारा नजर आ रहा है वो ध्रुव तारा है मेरी ध्रुव तारे को घूरने लगी मानो उसे याद में बसा लेना चाहती हो मां ने बताया कि काठ की टांग वाला शख्स पेगलेग जो कहलाता है वो पापा को जानता था क्योंकि वो अंडरग्राउंड रेल रोड का एजेंट था यानी मेरी ने जब उसे आंख मारते देखा तो ये महज उसकी खामख्याली नहीं थी पर क्या इसका मतलब था कि ममा उत्तर दिशा में भागने की बात कह रही थी सबके बच निकलने की बात ममा की आवाज धीमी और संजीदा थी गीत में जिस राहत जोहत बूढ़े की बात है वो खुद पेगलेग जो ही है वो नदी पार करवा हमें उत्तर की ओर जाने में मदद करेगा बटेर पहली चहके का मतलब है भागने के लिए बसंत का समय सबसे अच्छा है क्योंकि तब मौसम सही होता है और नदी में भराव रहता है बाया पैर काठ की टांग यानी हम पेगलेग जो के दिखाए रास्ते पर चलेंगे काठ की टांग की छाप दाइनी ओर और, और पैर की छाप बाएं कुल नदी का उमदा पथ है मृत पेड़ दिखाए राह बाया पैर काट की टांग बढ़ते जाए आगे सप्तर्षी का पीछा तू करता चल नदी होती शेष पहाड़ों के बीच सप्तर्षी का पीछा तू करता चल पार दूसरे नदी और है सप्तर्षी का पीछा तू करता चल नदी बड़ी मिले छोटी से सप्तर्षी का पीछा तू करता चल ले जाए आजादी की ओर सप्तर्षी का पीछा तू करता चल मेरी वो सवाल पूछने को बेताब थी जो उसे खाए जा रहा था क्या इस सब का मतलब था कि वो पापा को देख सकेगी अगली सुबह मां ने उसे लाल कपड़े में लिपटी एक छोटी सी चीज थमाई और कहा कि वो घुड़साल जाए और पेगलेक जो को वो दे दे मेरी को ये इल्म तो नहीं था कि चीज क्या है पर वो समझ गई कि वे जाने को तैयार है गलेग जो वही ठोका पीटी करते मिला जहां पहले था उसने पहले तो मेरी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया मेरी को भी नहीं पता था कि उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं कूल नदी का उमदा पथ है मृत पेड़ दिखाए रहा बाया पैर काठ की टांग बढ़ते जाए आगे सप्तर्षी का पीछा तू करता चल पेगलेग जो फाटक पर हथौड़ा जमाता रहा मेरी उसके बिल्कुल पास चली आई हथौड़े की धमादम हल्की हुई मेरी ने पूछा हम नदी तक पहुंचेंगे कैसे तुम्हारी ममा को मालूम है ममा को कुछ मालूम नहीं वो कभी इस खेत के बाहर निकली ही नहीं है तुम्हारी माँ जो जानती है वो सब तुम्हें बताती थोड़ी है उसके दिमाग में रास्ते का पूरा नक्शा है बेशक उसे मदद की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बारे में बताया था कहा था कि तुम बहादुर हो ये भी कि तुम्हारे जहन में इतनी कहानियां ठसी हैं कि किताबों का पूरा आला भी कम पड़े उसके पापा पेगलेग जो उनसे मिल चुका है मेरी सवाल दागने को आतुर थी पर पेगलेग जो की भौहें तन गई वो जोर से हथौड़ा चलाने लगा मेरी ने कंखियों से ताका मास्टर डार्बी घुड़साल की ओर आ रहे थे वो पलटी और भागी कि उसके हाथ से कपड़े में लिपटी चीज छूट गई अंगूठे बराबर आकार की एक चीज धरती पर थी ये तो छोटा सा ड्रिंकिंग गूड था जरूर पापा ने खुद इसे तराशा होगा वापस लौटने का वक्त नहीं था सो मेरी ने उसे उछाला और पेगलेग जो को उसे लपकते देखा कुछ ही देर में वो घर की राह पर थी पर उसे पक्का भरोसा था कि उसने पेगलेग जो को कहते सुना था नदी के पास मिलूंगा उस रात मामा मेरी और सैमुएल को फिर से बेत के पेड़ के पास ले गई उन्हें कपड़ों के ऊपर कई कपड़े पहनाए ममा के होठों से एक भी लफ्ज नहीं निकला पर मेरी समझ चुकी थी कि निकल भागने का समय हो चुका है मेरी ने ध्रुव तारे को नजर गाड़ कर देखा ये जानने के लिए कि वो उनकी निगाहबानी कर तो रहा है तब वो चल पड़ी सैमुएल से एक कदम पीछे और ममा से दो कदम ममा के हाथ में खाने के सामान से भरा एक झोला और एक बेत भर जिसे पापा ने उसके लिए तराशी थी पौ फटने से पहले उन्हें टॉम बिगबी नदी के पास पहुंच जाना था ताकि उनका सुराग किसी को न मिले जब मास्टर डार्बी को पता चलेगा वे शिकारी कुत्तों के साथ उन्हें खोजने निकलेंगे मेरी के पैर थक चले थे उसे लगने लगा कि मामा और सैमुएल दौड़े जा रहे हैं वो सुस्ताने को एक पत्थर पर टिकी पर ममा ने उसे झकझोरा झोले से एक बिस्कुट निकाल खाने को दिया उसके पैर मले उन पर फफोले पड़ चुके थे जब वे नदी तक पहुंचे सूरज उगने को था मेरी को पास के खेतों से मुर्गों की बांग सुनाई दी मिस्टर डार्बी को जल्द ही पता चल जाने वाला था कि वे गायब हैं नदी के तट पर ममा ने अपनी छड़ी से इशारा किया बाएं पैर की छाप और काठ की टांग की छाप पेग जो संकेत छोड़ गया था उस दिन और अगले कई दिन वे हर रात नदी के किनारे किनारे बढ़ते और दिन में दलदल या कछार में छिप जाते वो पेग जो के कदमों के पीछे चलते रहे तब एक मोड़ पर अचानक निशान गायब हो गए पर राह दिखाने वाला सप्तर्षी अब भी था हर दिन के साथ वे और थके और भूखे हो चले थे खाना लगभग खत्म होने को था सो वे कम कम खा रहे थे उन्होंने तय किया कि मेरी और सैमुएल एक खेत के पास छुपेंगे ताकि खाने का जुगाड़ हो सके अगर हम उस जगह हैं जहां मैं सोचती हूं हम हैं तो तुम्हें खलीहान के पास ही गुलामों का बासा मिलेगा जब अंधेरा घना हो जाए तो बटेर की आवाज निकालना धीमी पर सही उसके बाद अगर बासे की चौखाने वाली खिड़की में लालटेन जल उठे तो समझ लेना कि कोई मदद करेगा मामा ने समझाया मेरी और सैमुअल ने रात होने का इंतजार किया वे खलीहान के पास छिपे और बटेर की तरह गाने की कोशिश की बब बब विट बब बब विट पर कोई लालटेन न जली वे रुके रहे जब घुप अंधेरा हो गया इतना कि वे एक दूसरे तक को न देख सके तब उन्होंने किसी को एक छोटी सी लालटेन जलाते देखा वे खलीहान से सटे खड़े रहे कुछ देर बाद किसी ने उन्हें एक भारी बोरा थमाया मेरी ने एक बूढ़ा चेहरा और उम्र से दोहरा झुका शरीर देखा उन्होंने तुम लोगों को देख लिया है मेरी और सैमुएल बुजुर्गवार ने फुसफुसा कहा आप हमारे नाम कैसे जानते हैं मेरी ने जानना चाहा पूरे कस्बे में इश्तहाल लगे हैं तुम्हारा मालिक नदी के इस छोर से उस छोर तक खतरे की घंटी घनघना चुका है अगर हम नदी के किनारे नहीं चल सकते तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे सैमुअल ने पूछा बोरे में काली मिर्च है अगर कुत्ते पास आ जाए तो उन्हें बोरकाना वे पीछा नहीं कर पाएंगे इस इलाके को पार करने के बाद बस कुछ ही दिन नदी किनारे चलना है टनसी नदी के पास पहुंचने पर अच्छे लोग मिलेंगे वे क्वेकर हैं उन्हें पता है कि तुम लोग आ रहे हो उन्होंने तुम्हारे पापा की भी मदद की थी पर उन्हें कैसे पता चलेगा मेरी जवाब का इंतजार करती रही पर बूढ़ा जा चुका था मेरी सैमुअल और मामा अब जंगल में घुसे नदी तट महफूज नहीं था वे धीमे धीमे बढ़ रहे थे झूलती लताओं और झाड़झाड़ से जूझते ये ख्याल की कोई इनाम की खातिर उन्हें तलाश रहा है परेशानी बढ़ा रहा था वे अपने पीछे काली मिर्च का चूरा बुरकते जा रहे थे मेरी को दलदल ना पसंद था पर फिलहाल उसे लग रहा था कि काश वो नदी के पास होती मेरी नहीं सबसे पहले कुत्तों को सुना ममा ने कहा ध्यान न दो बढ़ते रहो हो सकता है वे खरगोशों का शिकार कर रहे हों। पर भौंकने की आवाज पास आती गई कुछ करना जरूरी था ममा ने बचा खुचा चूरा बिखेरा और सैकड़ों झूलती लताओं के झुरमुट के बीच दोनों को खींच लिया जगह तंग थी बस इतनी की तीनों किसी तरह समा सके वे सटे सटाए ऐसे बैठे थे कि उनके दिल की धड़कनों में फर्क करना मुश्किल था कुत्ते पास आते जा रहे थे भौंकना जोर पकड़ रहा था मानो वे जानते हों कि तीनों कहां हैं जल्द ही घोड़ों की टापे और कुत्तों को उकसाती इंसानी आवाजें भी सुनाई देने लगी मेरी इंतजार करती रही ये सोच कि अब तो वे गिरफ्त में आ ही चुके हैं उसे विश्वास ही नहीं हुआ जब कुत्तों ने भोंकना बंद कर दिया और किंकियाने लगे काली मिर्च ने असर दिखा दिया था मामा के चेहरे पर तनाव की जगह एक मुस्कान ने ले ली चंद रोज बाद मेरी सैमुएल और मामा जंगल के मैदानी हिस्से में आ पहुंचे उसके पार छोटा सा कस्बा था वे वहां घुस नहीं सकते थे उनका हुलिया बताने वाले इश्तहार वहां भी चस्पा होंगे पर टेनेसी नदी तो कस्बे के पार थी उस रात तीनों ने बिल्लियों की तरह दबे पाव मैदानी हिस्से को पार किया मेरी ने किसी के कदमों की आहट सुनी तीनों कब्रगाह की ओर भागे और बड़े यादगारी पत्थर के पीछे जा चिपे पर आहट करीब आती गई क्या तुम एस्थर प्रिंटाइज नहीं हो ममा कुछ नहीं बोली पर मेरी ने उसे हौले से सिर उठाते देखा यह शख्स तो क्वेकर था उसकी दाढ़ी करीने से कटी थी उसने बताया कि गुलामों को धर पकड़ने वाले दोनों नदियों के किनारे उन्हें तलाश रहे पर अगर वे लोग घाट पर लगी उसकी नाव तक पहुंच जाएं, तो वो उन्हें सीधे टेनेसी नदी तक पहुंचा सकता है दोनों बच्चों ने मामा के पीछे पीछे सांस थामे छिपते छिपाते कस्बे के मकानों को जस तस पार किया नाव पर पहुंच मेरी की आंखें अचरज से फट गईं। नाव के तलहट में एक तयखाना था मेरी मामा और सैमुएल उसमें उतरे मेरी ने क्वेकर उसकी पत्नी और बेटे को खुफिया दरवाजे पर आटे और माल से भरे बोरे धरते सुना अगली सुबह मेरी और उसका परिवार दिन दहाड़े टेनेसी आ पहुंचा था उन्हें तलाशने वालों को उनकी भनक तक नहीं पड़ी थी क्वेकर ने आगाह किया कि अगले पड़ाव ओहायो नदी तक कई खतरे हैं यह भी कि पेगलेग जो उन खतरों से बचा नहीं सकता क्योंकि जैसा गीत से साफ है टेनेसी दो पहाड़ों के बीच खत्म होती है और ओहायो नदी उन पहाड़ों के उस पार है पेग जो का सुराग मिलने में उन्हें पूरे दो दिन लगे मेरी को ही उसके पैरों के निशान दिखे बाएं पैर की छाप और काट की टांग का निशान वे उस तंग रास्ते पर दौड़े जिसके छोर पर दो पहाड़ों के बीच सक्री खाड़ी थी वहां और निशान थे पर पेगलेग जो का अता पता नहीं था मेरी का दिल बैठ गया और आंखें डबडबा आईं। पर वो तब अचरज से भर गईं जब पेड़ों के पीछे से पापा निकले पापा मेरी को लगा यह सपना है पर पापा ने उसका हाथ थामा और हथेली पर वो नन्ना हते वाला प्याला धर दिया पापा थके नजर आ रहे थे पर उन्होंने तीनों को खींचकर सीने से लगा लिया लगा वे उन्हें यू ही सटाए रहेंगे पापा ने बताया कि वे रास्ते भर मामा और उसके दो बहादुर बच्चों के किस्से सुनते आए हैं उन्हें इससे इतनी ताकत मिली कि वे बिना रुके दौड़ते चले आए कहने को बहुत कुछ था पर अभी तो ओहायो नदी भी पार करनी थी रात ढलने पर पापा हाथ पकड़ उन्हें पेगलेग जो के पास ले गए खाड़ी में बंधी नाव तक पहुंचने पर उन्होंने पेगलेग जो को इंतजार करते पाया चांद बादलों की आड़ में छिप गया ताकि वे नदी पार कर सकें। मेढक मानो उनकी खैर मनाने टर्राने लगे पेगलेग जो चुपचाप नाव खेता गया जब तक वो नदी के दूसरे छोर न जा टिकी उनका सफर अब भी बाकी था वे पूरी तरह महफूज नहीं थे पर अब वे सब साथ साथ थे आजादी की ओर बढ़ रहे थे मेरी अपनी कल्पना में खुद को अपने बच निकलने की कहानी कहते सुन रही थी कूल नदी का उमदा पथ है मृत पेड़ दिखाए रहा बाया पैर काट की टांग बढ़ते जाएं आगे सप्तर्षी का पीछा तू करता चल नदी होती शेष पहाड़ों के बीच सप्तर्षी का पीछा तू करता चल